पृथ्वी ग्रह एक छरो का पैतालीसवा भाग ट्रायसिकल्प कल्प, 20.5 करोड़ से 25 करोड़ वर्ष पूर्व तक इस दौरान साइकाइड यानी उष्ण वृक्ष जो ताड के पेड़न जैसा होता है प्रकट हुआ इस समयावधि में छोटे डायनासोरों, और का आविर्भाव हुआ आरंभिक कछुओं, छिपकलियों और की उत्पत्ति इसी समयावधि में हुई जुरज कल्प तेरह दशमलव आठ करोड़ से बीस दशमलव पांच करोड़ वर्ष पूर्व तक इस समयावि में विशाल डायनासोर उड़ने वाले और पहले स्पर्ड एवं साइला का आविर्भाव हुआ क्रिटेशियस कल्प 6.5 करोड़ से 13.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक इस कल्प में पृथ्वी पर डायनासोरों का वर्चस्व रहा आरंभिक फूलदार पौधे सर्प और वर्तमान मछलिया इस समायावधि में प्रकट हुई क्षुद्र के प्रभावों और उनसे मलवा गिरने के परिणाम स्वरूप इस धरती से डायनासोरों का खात्मा हुआ नूतन जीवी महाकल्प यानी सीनो इरा 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से अब तक तृतीय कल्प 0.18 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक पुराज युग पोलियोसिन इक पांच दशमलव पांच पांच करोड़ से छ दशमलव पांच करोड़ वर्ष पूर्व तक पृथ्वी पर स्तनधारियों का आविर्भाव हुआ इस युग में आरंभिक स्तनपयों में शिशुधानी मंडूक कीटाशगन लिवराइडिया क्रियोडांटा और खुर वाले प्रारंभिक जीव पनपे थे आदि नूतन युग यानी दशमलव तीन, तीन सात करोड़ से पांच, पांच, पांच करोड़ वर्ष पूर्व तक इस समय में घोड़ों, गेंदों ऊंटों और छिपकली जैसे कुंतक जीवों के पूर्वज यूरोप और उत्तरी अमेरिका में साथ साथ प्रकट हुए इसी समायावधि में स्तनधारी जीवन ने समुद्री जीवन को अपनाया। अपनायानीगोस्ट इशमलव तीन आठ करोड़ से तीन दशमलव तीन सात करोड़ वर्ष पूर्व तक इस युग में गैंडे स्तनपाई वर्ग के सबसे बड़े जीव थे हाथियों बिल्लियों, कुत्तों, बंदरों और महाकवियों ने जीवन की ओर पहला कदम इसी युग में रखा इस युग में पहली बार घास प्रकट हुई